मम प्राण्शु श्रोत्रथो बलिंद्रिया चर्ण ब्रह्मषद्वाह ब्रह्म निराकुरा महम निराकरण को ए धर्मास्ते शामेद छांदो परिषद द्वितीय अध्याय के तेईस ते खंड के प्रथम मंत्र के ऊपर विचार चल रहा था वो विचार पूरा हो गया जिसमें विशेष शास्त्रार्थ हुआ ब्रह्म संस्थ अमृतत्व में थी मंत्र के अंति में था जो ब्रह्म में सम्यक प्रकार से स्थित हो गया आत्मभाव में बैठा है तो अमरत्व तो को प्राप्त होगा पुनर्जन्म उसका नहीं होगा निकाला गया तो वो ब्रह्म क्या है एक जिज्ञासा होती है जो ब्रह्म में सम्यक प्रकार से स्थित होता है तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता उसका अमरत्व तो को प्राप्त करता है आत्मभाव को प्राप्त करता है ब्रह्म क्या है प्रश्न उठा यही टीका भी कहते हैं किम तद ब्रह्म जिसमें स्थित होने पर अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है तो वो ब्रह्म क्या है ब्रह्म संस्थ अमृतत्व मेति पूर्व मंत्र के अंतिम में है तो प्रश्न उठा किम ब्रह्मा ब्रह्म आकांक्षाया है वो ब्रह्म क्या है ऐसी जिज्ञासा होने पर स्तुति कहती है ब्रह्म का स्वरूप बताती है ब्रह्म का स्वरूप बताने के लिए ये प्रजापति एक कहानी के रूप में बताती है प्रजापति विराट विराट है या कश्यप है जो भी प्रजापति है उन्होंने एक बार भूल भूवश व तीन लोगों को तपाया विचार से देखा इसमें सार क्या है मान पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग तीन में सार क्या है ऐसे विचार किया तो उनको तीन वेद सार के रूप में निकले रिग और फिर उन्होंने विचार किया ये तीन वेदों में सार क्या है तीन व्याहतियां सार रूप से निकला स्वह तीन व्याहती फिर उसके भी सार गुना क्या है तो ओंकार निकला एक तीन व्याहती का सार ओंकार निकला इसलिए ओंकार ही वो ब्रह्म है करके यहां बताना चाहते हैं मानिए बाचक है बाच्य और बाचक में अभेद करके ओंकार रूप से ब्रह्म का यहां वर्णन करना है इसके लिए कहते हैं किमत ब्रह्मी आकांक्षा है वो ब्रह्म क्या है कैसा है जिसमें सम्यक प्रकार से स्थित हो जाने पर अमरत्व की प्राप्ति होती है ब्रह्म संस्तो अमृतत्व में पूर्व मंत्र के अंतिम है तो जिसमें सम्यक प्रकार से बैठ गया माना जितने देहात्म बुद्धि अभी है उतने ही आत्मबुद्धि हो जाए तो वो फिर अमृतत्व को प्राप्त करता है देहात्म ज्ञान बज्ञानम देहात्म ज्ञान वादक आत्मा भगत उच्च ऐसा कहाजाति में महाभारत कहा जितने देहात्म बुद्धि जितने तीव्र है अभी कोई भी हिला नहीं सकता मैं मनुष्य हूं यह लेके बैठा हुआ जितने है जितने देहात्म बुद्धि है हिलता नहीं है इसको बात करने वाला देहात्म बुद्धि को बात करने वाला आत्मा में यह ज्ञान हो जाए अहम ब्रह्मास्त में ऐसा ज्ञान हो जाए कैसी तो भी परिस्थिति आ जाए मैं ब्रह्म हूं ऐसी भावना हो जाए तो ऐसी स्थिति हो जाए तो क्या होगा इच्छा न करने पर भी मुक्त होगा देहात्म ज्ञान अवध ज्ञानम देहात्म ज्ञान के समान देहात्म बुद्धि जितने है अभी ऐसे बुद्धि यदि आत्मा में हो जाए इस देहात्म बुद्धि को बात करने वाली बुद्धि आत्मा में हो जाए तो इच्छा न करने पर भी मुक्त हो जाए देहात्म ज्ञान अवध ज्ञानम देहात्म ज्ञान देहात्म बुद्धि को बात करने वाला आत्म नहीं है वह आत्मा में हो जाए जो ज्ञान ऐसा च्छा नोचने इच्छा न होता है ऐसे सदस्य जाती ने महाभारत ने कहा है तो जिस ब्रह्म के ब्रह्म में सम्यक प्रकार से स्थित हो जाने पर अमृतत्व प्राप्त करता है वो तो ब्रह्म क्या है ये शंका आ गई जिज्ञासा हो गई जानने की इच्छा हो गई इसके उत्तर में भाष्य में कहा अवतरण भाष्य है यदस्तो अमृतत्व में थी तन जिसमें सम्यक प्रकार से स्थित होने पर अमरत्व की प्राप्ति करता है उसी के निरूपण के लिए आगे स्तुति बोलती है पूर्व मंत्र का अंतिम था ब्रह्म संस्थ अमृतत्व में थी तो जिसमें स्थित हो जाने पर सम्यक प्रकार से स्थित हो जाने पर अमरत्व की प्राप्ति करता है उसी के निरूपण कर, कर निरूपण के लिए स्तृति बोलती है आगे कहा क्या है वो ब्रह्म जिसमें सम्यक प्रकार से स्थित हो जाने पर अमरत्व की प्राप्ति करता है ब्रह्म क्या है तो आगे निरूपण है मंत्र है प्रजापतिर्लोकान अभ्यतपत्भ्यो ते अभी तेभ्ययी विद्यासवत्यतपत् तरास्रवंत भूर्भुवस्वर प्रजापतिर्लोकान्योत्यी विद्यात अश्य कस्य अभितप्ताया संप्रासवत भू भुवेश्वर इति प्रजापति प्रजापति का अर्थ विराट है अथवा कश्यप ऋषि है जो भी प्रजापति है प्रजापतिर लोकान अपितवन ये तीन लोगों को तपाया उन्होंने मैंने अग्नि से नहीं तपाया विचार से तपाया इसमें सार क्या है तीन लोगों का सार तीन लोग ग्रहण करने से पूरे चौदह भुवन आ जाते हैं भू कहने से पृथ्वी से नीचे जितने हैं सब आ जाते हैं भू भू शब्द से भू लोग तो ही है अतल बीतला सुतल काला तल रसातलब महातलब पाताल सब आ जाते हैं भू शब्द से और भूवा शब्द से अंतरिक्ष और स्व से ऊपर के जितने हैं स्व महजन तप सत्य सब आ जाए चौदह तो भुवन ये तीन लोक करके बोलते चौदह भुवन होता है वो ऐसी स्थिति तो प्रजापति माने हाँ विराट है या कश्यप है कोई भी प्रजापति शब्द दिया उन्होंने क्या किया लोकान इन लोगों में सार क्या है जैसे दही का दूध का सार मक्खन होता है घृत होता है उसको मत्ते जाओ मत्ते जाओ मत्ते जाओ तो अंतिम सार मक्खन नवनीत होता है इसी प्रकार ये लोगों में सार वस्तु क्या है ऐसा घूमार तीनों लोगों में सार क्या है ऐसा विचार से तप आया विचार रूपी तप है देव अभी जो लोग तब, लो तब गए विचारित विचार से युक्त हो गए सार ढूंढ रहे प्रजापति इसमें तो त्रय विद्या संप्रासर्वत कहा तीन विद्या सार रूप में निकले माने विका वेद त्रयी सार रूप में निकले क्योंकि तो लोगों का कारण वेद त्रयी से ही लोग जाना जाता है कारण है माने वेद विहित कर्म करने से तत्त लोगों की प्राप्ति होती है तीन वेद सात रूप लोगों का सार है वेद ये लोगों का प्रकाश तक वेद ही है वेद से ही जाना जाता है वेद विहित कर्म करने से लोगों तत लोगों की प्राप्ति होती है सारभूत ने तीन वेद निकले कहा त्रय विद्या संप्रसाद्रास्त्र संप्रास्तवत कहा तीन विद्या वेद त्रय ऋग्ञुषाम ये, त्रही त्रही त्रही ये निकले सारूत में और ताम अभ्यत पर फिर तीनों विद्या को भी तपाया उन्होंने ऋज्ञ को भी तपाया विचार किया इसमें भी सार क्या है जैसे दूध का सार दही होता है दही का सार मक्खन होता है इसी प्रकार तपाया उसको विचार किया तस्या अभी तकता आया जब तीनों विद्या जब तप गई मैंने विचारित हो गए प्रजापति सिख के ज्ञान दृष्टि से विचार किया विचार करने पर एकतानी अक्षराणी संप्रासबंधा ये तीन अक्षर निकलाएं अक्षर भूल भूवा स्वर इन तीन व्याहतियां जो हर मंत्रों में हम व्याहपति लगाते हैं भूर भुवस्व कोई स्वतंत्र मंत्र नहीं है हम अन्य अन्य मंत्रों में व्याहृति के रूप में लगाते हैं तीनों वेदों का सार है इसलिए कोई भी मंत्र जपते इसमें ओम भूर भुवस्व उसके बाद फिर आगे मंत्र जपते हैं गायत्री मंत्र में भूर भुवस्व पहले लगाते हैं उसके बाद तत्सवित्व आया गायत्री मंत्र तत्सवित्व से शुरू होगा भूर गायत्री मंत्र नहीं है तीन वेदों का सार है इसलिए उसको लगाते हैं मंत्रों के शुरू में हम व्याहृति बोलते हैं ये निकलेगा हाँ। जब लोगों का सार तीन वेद निकले तीन वेदों का सार भूर भूव स्व ये व्याहत्या निकली ये कहा आगे चर्चा आगे है भाष्य में कहते हैं प्रजापति प्रजापति शब्द का अर्थ क्या है विराट कश्यप होगा या तो विराट है या कश्यप ऋषि है प्रजापति शब्द का अर्थ लोकान उद्देश्य ये तीनों लोगों को उद्देश्य करके इसमें सार वस्तु क्या है जैसे दही में सार मक्खन होता है नभणीत होता है उसी प्रकार विचार किया सार वस्तु क्या है लोकान् उद्देश्य तेषु सार जिगृक्षया इन तीनों लोकों में सार वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा से क्या है सार वस्तु इसको ग्रहण करने की इच्छा से उसको तपाया तीन लोकों को तपाया माने अग्नि से नहीं तपाया अभ्यतपत मने अभितापम कृतवान उसको ध्यान तप कृतवान चिंतन रूपी तप किया लेने की आग लगा दिया तीनों लोगों में ऐसा नहीं ध्यान चिंतन सार वस्तु के चिंतन अन्वेषण किया क्या सार है तीनों लोगों में ऐसा अन्वेषण किया ये कहा अभितप्त जब प्रजापति के ध्यान से तपित अभितप्त हो गए तीनों लोग मान विचारित हो गए तब सारभूतात्प्रा सर्वत्व कहा तीनों लोगों का सार रूप सार स्वरूप तीनों विद्या मान ऋग्ञ तुषाम भेद, तीनों वेद सार रूप में निकले प्रजापति मनसी प्रत्यर्थ माने प्रजापति के मन में स्फूरित हो गए तीनों लोग सार है ये तीनों लोगों का सार तीन विद्याएं हैं क्योंकि तीनों विद्या विहित कर्म करने से तीनों लोगों की प्राप्ति होती है दूर बोर्ड लोगों की प्राप्ति वेद विहित कर्म करने से सार रूप में निकले तो प्रजापति के मन में स्फूरित हो गए तीन विद्या सार है ऐसा समझा भूर्भुवस्वे जुशाम ताम अभ्यत तो फिर उन उस विद्या को भी तपाया उन्होंने इसमें भी सार क्या है जैसे दूध का सार दही दही का सार मक्खन होता है इस प्रकार उन विद्याओं को तीन विद्याओं को फिर तपाया तपायानी विचार किया इसमें भी और सार क्या है तो कहते हैं पूर्व तो उसी प्रकार जब वो गए, तीन तप, तो तीन तप गए तीनों विद्या तस्या अभि तकताया तीनों विद्या तप गई विचार से युक्त हो गई प्रजापति के पन में कब इतानी अक्षराणी संप्रास्त करवंत का ये तीन अक्षर है भूर्भुवस्व भूर्भुवस्तृति व्याघ्रता या अक्षर माने व्याहतियां हैं ये वेदों का सार है इसलिए हर मंत्रों के शुरू में और भूभुव स्व हम लगाते हैं ये वेदों का सार है तीनों वेदों का सार होता है एक टीका में अभितो दग्धतया अभिताप प्रतिभा कहते हैं लोगों को तपाया बने क्या होगा अभितो दग्धतया ऊपर से भी जला होगा नीचे से भी जल गया होगा लोग स्व से भी जला भू से भी जला होगा ऐसी क्षमता होगी लोका नाम अभितो दग्धतया दोनों तरफ से जब दग्ध हो गए लोग भू से भी और स्व से भी होने से अभिताप प्रतिभाषम देवच्छुन उसके अग्नि के ज्वाला जैसा ताप के व्यवच्छेद कर दे ऐसा ताप नहीं किया क्या किया ध्यानम कृतवान् कहा विचार रूप तप किया ऐसा नहीं कष्ट नहीं दिया लोगों को तपाया नहीं विचार किया इसमें सार वस्त किया प्रजापति ने कहा त्रवात तत्वा भावे कथन प्रसाश्याप तो यहाँ आया तीनों लोगों को जब तपाया तो वहाँ ते अभी तपते हुए सार आया तीन विद्या निकल आई शुरू गताऊ धातु है तो निकल आना तीन विद्या ऐसे कोई बहाने वाले पदार्थ भाई ने जल जैसा तरल होता है बहता हो तो तीन विद्या तो ऐसा नहीं कैसे संप्रा स्रवत प्रयोग कर दिया शुरू धातु का प्रयोग कैसे कर दिया शंका तो है द्रवत द्रवात पत्वा भाव है तरल नहीं है तीन विद्या कोई तरल पदार्थ है जल जैसा तरल नहीं है जो तो बह जाए कथम प्रसरण फिर उसका प्रसरण कैसे होगा यानी बहना कैसे होगा, चलना कैसे हो गया तीन विद्याओं का संका आ गई तो कहा ऐसा नहीं प्रजापतेर मनसी प्रत्यर्थ प्रजापति के मन में स्फूरित हो गए तीनों लोगों का सार ये तीन विद्याएं हैं ऐसे स्फूरित हुई ये कहा आगे पूर्ववत शब्द दिया था पहले कैसे तपाया मैंने कहा सार जगित क्षया आलोचित तीनों विद्याओं का भी सार ग्रहण करेंगे इच्छा से फिर विचार किया प्रजापति ने तो निकले तीन ऐसा कहा आगे मंत्र है व्याह श्रहिमंत्रे अभी तेभ्य ओंकार संप्रासवत तद यथा संपुना सर्वा पर्णी संक्रणा एवं ओंकारेण सर्वा भाक्सला ओंकार इदं ओंकार इदंस्यतपत् अभी त्य ओंकार संप्रसवत सर्वाणि तदथा संकूला सर्वा पत्री ओंकारे सर्वाक संक्र ओंकार इदं सर्वं इदं ओंकार इदंता अभ्यवत फिर तपाया विचार किया स्म श्यान व्या तीनों लोक के सार में तीन वेद निकले थे तीन वेदों के सार सहारे तीन व्याहती भूर घोर का निकले थे प्रजापति के मन में ऐसा स्फूरित हो गए थे भी तो हम अभ्य फिर तीनों व्याहृतियों को फिर तब पुनः तप, तप आया मैंने विचार किया इसमें विचार क्या है ती तीन व्याहतियां जब ध्यान से चिंतन से रुप्त हो गए प्रजापति के मन में तब ओंकार प्रताप तीनों व्याहृतियों का सार ओंकार प्रजापति के मन में निश्चय हो गया ओंकार ही सार है लोक का सार रिगे दुशाम परिगे दुशाम का साम घूर भूवस्व और भूर भुवस्व का साथ ओंकार तद था वो ओंकार ऐसा है कैसा यथा संकुना सर्वाणी पर्णा संकीर्णा जैसे पत्तों में नसों में पत्ता आश्रित होता है जाल होता है जो सड़े सड़े पत्तों में एक जाल दिखाई पड़ता है उस जाल में पत्ता आश्रित है यथाशंकुना शंकु मान जो जाल है सर्वाणी पत्र नशों में जो नस होते हैं पत्तों में नशे होते हैं उसमें सर्वाणी पर्णी संकृणा सारे पत्ते उसमें में आश्रित हैं मान व्याप्त है जाल व्याप्त है पत्तों में ठीक इस प्रकार एवं ओंकार एवं सर्वा बाग का इसी प्रकार देखो जगत दो प्रकार का तो जगत है एक तो शब्द रूप जगत है एक अर्थ रूप जगत जो बाग रूपी जगत मान शब्द रूपी जगत जितने भी हैं हम प्रत्येक वस्तम भाटा एक शब्द उच्चारण करते हैं मिट्टी का पात्र उसका अर्थ होता है मनुष्य ऐसा शब्द का उच्चारण हम करते हैं और एक दो पैर दो हाथ वाला व्यक्ति उसका अर्थ होता है दो प्रकार का जगत है शब्द जगत अर्थ जगत प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होगा प्रत्येक अर्थ के लिए एक शब्द होगा शब्द और दो चीज तो ये जितने भी शब्द जगत है भाग जगत उनका अर्थ व्याप्त है शब्द वो माने ओंकार है सबनेकारोई सर्वाक ऐसा स्मृति बोलती है माने ओंकार में तीन मिलकर के ओम बनता है म तो ओम में जो एक अवयव है आ। सारे बाप जगत अकार है ऐसा कहा स्मृति अकारोवई सर्वाक ऐसा कहती है इसलिए कहा जैसे नसों से पत्ते व्याप्त हैं पत्ते जितने भी हैं तो उस नष के बिना आश्रित नहीं हो सकते नशों में आश्रित है ठीक इसी प्रकार ओंकार एवं सर्वाग संकीर्णा का ओंकार के द्वारा संपूर्ण वाणी मन व्याप्त है ओंकार एव एकदम सर्वम ये जो कुछ है बाप जगत जितने भी ओंकारित हो ओंकार से है क्या है ओंकार एवेदम सर्वम ओंकार एव एगम सर्वम ये जो कुछ भी है ओंकार है शब्द जगत जितने भी है ओंकार है और अर्थ जगत जितने भी हैं उस ओंकार के जो बच्चे है परमात्मा उसमें विवर्तक का कल्पना है विवर्त है सारा विवर्त है विवर्त वस्तु तो अधिष्ठान से अतिरिक्त होता ही नहीं जैसे रज्जु में विवर्त होता है सर्प वो सर्प रज्जु से अतिरिक्त होता ही नहीं इसी प्रकार ओमकार का जो वाक्य ब्रह्म होता है परमात्मा होता है उसमें hmm. विवर्त है सारा जगत आकाश आदि जो पंचभूत जगत तो अर्थ जगत तो विवर्त होने से वह अधिष्ठान से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और शब्द जगत जितने है ओंकार ही है तो सब कुछ ओंकारी होता ओंकार से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं होता ऐसी स्थिति है ये कहा भाष्ट में कहते हैं तानी अक्षराणी अभ्यतपथ कहा वो जो घूर घुवस्व तीन अक्षर निकले थे हाँ। माने तीनों वेदों के सार रूप में उसको फिर प्रजापति ने तपाया माने विचार किया इसमें भी सार क्या निकलेगा विचार किया तानी अक्षराणी मानी भूर गुवस्व ये तीन व्याहतियों को अभ्यतपत तपाया तेब्य अभी तपतेभ्य जब ये तीनों भी तप गए माने विचारित हो गए प्रजापति के मन में सार रूप में क्या निकला ओमकार ओंकार संप्रासवत ओमकार सार रूप में निकला माने लोक का सार भेद वेद का सार व्याह व्याहृति का सार ओमकार ये निकला तद ब्रह्म वही ब्रह्म है ओमकारी ही ब्रह्म है क्योंकि पठो परिसर में आपने पढ़ा होगा एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एत आलम्बनम ज्ञाप्रमल लोके मही सर्वे वेदा यद पदम आमंदी जब नजिकता का प्रश्न था मरने के बाद में कोई कहते हैं कुछ शेष रहता है कुछ कहते हैं कुछ नहीं रहता है वहाँ आस्तिक और नास्तिक दो प्रकार के जन हैं नास्तिक बोलते है कुछ भी नहीं है और आस्तिक बोलते है कुछ है मरने के बाद भी शरीर मैने चिकित्सा मनुष्य आदि सब लोग कहा था तो उसके उत्तर में कहते हैं सर्वे वेदा यद पदम आ मनंति तपाशी सर्वाणि चेत वनती यदि ब्रह्मचर्य चरंति तत्ते पदम संक्रहण प्रवक्षे ओम सारे वेद जिसको कहते हैं मान उस परमात्मा के बारे में कहते हैं सारे वेद सर्वे वेदा यद पदम आ मनंती तपाशी सर्वाणि जितने भी तपस्या आदि जिसको कहते हैं और यदि चंदो ब्रह्मचर्य में चरण थे जिसकी इच्छा करने से जिसकी प्राप्ति की इच्छा करने वाले व्यक्ति ब्रह्मचर्य जैसा कठोर तप करता है तत्व पदम संग्रहण करते हैं उस पद को मैं बताता हूँ उस वस्तु को बताता हूँ संक्षेप में बताऊंगा क्या है ओम ओ माय परमात्मा का वाचक है इसलिए बाच्य और वाचक को अभेद करके कहा हुआ है यहां भी यही बोलना चाहते हैं तो ताने अक्षराणी अभ्यत भूर गोवत्व को विचार किया इसमें विसार क्या है विचार किया तो तेब्य अब तत्ते तेब्य वो जब भूर गोवस्व विचारित हो गए प्रजापति के मन में मंथन किया विचार रूप मंथन किया तब ओंकार ओंकार सार रूप में तद ब्रह्म वही ओंकार ही ब्रह्म है क्योंकि उसका वाचक ही है प्रतीक भी है वाचक भी है ओंकार जैसे विष्णु का प्रतीकशाली ग्राम गंडीकी का शिला है भगवान शंकर का प्रतीक है नर्मदा का शिला ठंड ठीक किसी प्रकार माने वो तो परमात्मा का कोई शब्द क्या है तो ओम शब्द है गीता के सत्रदश् गोप तत्सतुदेश ब्रह्मणस्त्र ब्राह्मण स्थित वेदा यज्ञ गीता पुरा इत्यादि कहा है परमात्मा का तीन नाम है ओम तत् परमात्मा का नाम बाचक है यहां ओम कहा तो ओंकार निकला तब ब्रह्म वही हाँ। ब्रह्म है उनका भी ब्रह्म है की दृशम कैसा है कि कहा कैसा है सारा संसार उससे व्याप्त है शब्द जगत व्याप्त है उससे जैसे मिट्टी के बने हुए जितने भी पात्र होते हैं सब में मिट्टी व्याप्त होती है मिट्टी मिट्टी है उसमें और कुछ नहीं है मिट्टी से जितने बनते हैं वो मिट्टी ही है उसमें बाकी जो जिसको पात्र कहते हैं वो विवर्त है कल्पना है उसमें पात्र नाम जो वस्तु नहीं होता मिट्टी होती है हम कहते हैं पात्र बोलते हैं हम घट बोलते हैं मिट्टी से बना है किंतु मिट्टी में है वो घट नाम की वस्तु नहीं पाया जाता मिट्टी पाई जाती है मिट्टी का पाई जाती है ऐसी स्थिति है माने वो ब्रह्म का विवर्त है इसलिए तद यथा शंकु ना पर्णना जैसे शंकु माने पर्णनाल नशे पत्तों में जो नशे होते जाल बनता है जो थोड़ा थोड़ा सड़ा हुआ पत्तों में दिखाई पड़ता है शंकुना मन पर्ण नाले ना सर्वाणी पर्णानी जितने भी पत्य है पत्र अवैभ जाता नहीं पत्र पत्ते के जो टुकड़े टुकड़े भाग है ये देश वो देश वो जितने भाग है सबके सब, सब संतानी विद्धानी व्याप्तानी क्या सारे के सारे व्याप्त हैं यदि उसमें नशे न हो तो पत्ते नाम के कोई वस्तु नहीं होता इसी प्रकार ओंकार न हो तो शब्द जगत नहीं होता शब्द जगत ओंकार के बिना नहीं होता सारा शब्द जगत जितने भी है ओंकार से व्याप्त है ये कहना चाहते हैं क्यों ओ एक शब्द है तो उसी का सारे शब्द जितने भी हैं उसी के विवर्त है शब्द जगत उसी का कहा एवं ओंकार ऋण ब्रह्मा परमात्मना ना प्रतीक भूते ना हम कहते हैं देखो ओंकार कैसा ब्रह्मरूप है वो ब्रह्मा ओंकारणा कहा ब्रह्मरूप जो ओंकार है परमात्म प्रतीक भूते परमात्मा का प्रतीक है ये जैसे शिवजी का प्रतीक है नर्मदा का शिलाखंड और विष्णु का प्रतीक है गंडीकी का शिला जिसको बोलते हैं प्रतीक है ठीक इसी प्रकार परमात्मा का प्रतीक है कौन ओम का मांडुप के कार्य मांडुपय परिषद में विशेष रूप से इसकी चर्चा है वो बाचक भी है प्रतीक भी है दोनों रूप से वर्णन है हर वस्तु का एक शब्द होगा तो उस परमात्मा का क्या शब्द है तो ओम वाचक वही है और प्रतीक भी हो परमात्मा को प्राप्त करना जैसे भगवान विष्णु को प्राप्त करने वाले क्या करते हैं शालिग्राम की उपासना करते हैं शालिग्राम की पूजा अर्चना, अर्चना करते हैं भगवान शंकर की प्राप्त करना चाहते हैं जो लोग क्या करते हैं नर्मदा के शिलाखंड की पूजा अर्चना करते हैं प्रतीक है वो ठीक इसी प्रकार यदि परमात्मा चाहता है कोई प्राप्त करना चाहता है तो ओंकार की उपासना करनी चाहिए उसको वो प्रतीक है हो यही कहना चाहते हैं ओमकार की महिमा ये है तद यथा शंकु न पर्णनाल नंकु माने पर नशे सर्वाणी पत्राणी पत्रावय जाता संतृणा जितने भी पत्य है पत्ता सारे के सारे उसके व्याप्त है संतणा है माने व्याप्तानि व्याप्त है ठीक इसी प्रकार ओंकार ओमकार एवं ब्रह्मा ओमकार रूप ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म का प्रतीक ओण इसे ब्रह्म का उसके ओंकार रूप ब्रह्म के द्वारा परमात्मा ना प्रतीक भूत है ना परमात्मा का प्रतीक है वो mm. प्रतीक स्वरूप जो घूमकार उसके द्वारा सर्वा बाक शब्द जाता सर्वा बाक संतान कहा संतीणा बोला हुआ है माने तो यह बाक शब्द जाता है शब्द जितने भी शब्द जगत है दो जगत होता है शब्द और अर्थ दो है शब्द जगत और अर्थ जगत कोई भी शब्द होगा तो उसका यह अर्थ होगा यदि अर्थ कोई है तो उसका कोई शब्द होगा शब्द के बिना अर्थ नहीं अर्थ के बिना शब्द भी नहीं है सर्वाक मैंने शब्द जाना शब्द वर्ग जितने भी संपीरणा व्याप्त है उनका क्यों अकारो वही सर्वाबाक इत्यादि श्रुतें श्रुति में आया है ओम शब्द में अ उ म तीन वर्ग है उनमें से अकारोवई सर्वा बाग तो ओमकार का अवयव है अकार हाँ। उस सभी जितने भी शब्द जगत है अकार है करके श्रुति बोलती है कहा अकार हो गई सर्वाग इत्यादि से देखा परमात्मा विकार से मात्रम महात इत्यद ओंकार और दूसरी बात शब्द जगत हो गया अब अर्थ जगत जो आकाश आदि जगत रह गए पंचभूतात्मक जगत को भी होगा कारण रूप और कार्य रूप जगत को भी है अर्थ जगत जितने दे क्या है परमात्मा का विकार है मान विवक्त विकार परिणामी विकार नहीं है परमात्मा बिगड़ करके जगत बना नहीं है जैसे रज्जु में सर्प बनना रज्जू में कुछ नहीं होता विवर्त है वो दूध का दही बनना जैसा नहीं एक विवर्त का उपादान होता है एक परिणामी उपादान तो ये विवर्त परमात्मा का विवर्त है जगत परमात्मा विकारस् परमात्मा का जो विकार है है परमात्मा हमारी दृष्टि जगत रूप में हो गई जैसे रज्जु होती है हमारी दृष्टि सर्व हो जाती है रज्जु रज्जु है किंतु हमारी दृष्टि बिगड़ जाती है यहाँ परमात्मा ही है सब कुछ किंतु हमारी दृष्टि जगत रूप में हो रहा है कि नाम रूप को लेकर के हम जगत रूप देख रहे हैं परमात्मा का एक तो शब्द जगत तो ओंकार हो गया सारा अब अर्थ जगत की बात है परमात्मा विकार अश्चर परमात्मा का जो विकार है जगत विकार मान परिणामी विकार नहीं समझ रहा परमात्मा बिगड़ करके जगत बना नहीं समझ रहा परमात्मा में कुछ भी नहीं हुआ है हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है परमात्मा का अज्ञान है इसलिए जगत दिख हमको जैसे रज के अज्ञान से सर्प दिखता है ऐसा है परमात्मा नामदे मात्रम। परमात्मा का विकार है नामधे जितने भी नाम जितने भी नाम होते हैं घटा पट मठ चट जो भी हम बोलते हैं आकाश वायु तेज जल पृथ्वी जो भी हम बोल रहे हैं ये नाम है सब नामधे मन नाम, दे नाम दे अग... जितने भी है ओंकार एवं सर्वम कहा वो भी ओंकार ही है दुर्ण दुर्ण आदर ओंकार इधम सर्वम ओंकार एवं सर्वम दो बार बोला कि लिए आदर देने के लिए विशेष ओंकार की महिमा के लिए कहा लोकादि निष्पाद कथन ओंकार पर सीधी सीधे ओंकार के क्यों कथन नहीं किया पहले प्रजापति ने क्या किया लोगों को तपाया भूर्भवस्व तीन लोगों को तपाया फिर तीनों लोग तपाने पर तीन विद्या शाह में आए ऋगे दुषाम फिर उसको तपाया भूर्भवस्व तीन व्याहतियां शाह रूप में आए फिर उसको तपाया तो ओंकार चार रूप में आया ऐसा क्यों कहा कहते हैं लोकादि निष्पादन कथन लोकों के तपाना वेदत्रयी में जाना वेदत्रयी से बुद्धि से फिर गुरुवशो में ले जाना फिर ओंकार में क्यों ऐसा किया क्योंकि कहते हैं ओंकार की प्रशंसा के लिए देखो कितने बार विचार करने के बाद वो ओंकार में पहुंचे प्रजापति ये कहा लोकादि निष्पादन कथन लोकादि का जो तपाना प्रजापति का कथन किस लिए ओंकार स्तुत्यर्थम ओमकार की स्थिति के लिए प्रशंसा के लिए ओंकार ऐसी महिमानित भाहिम, वस्तु है महिमानित है सामान्य नहीं कितने बार तपाने के बाद वो ओमकार निकला हुआ है किसके लिए उसकी प्रशंसा के लिए कहा कि कह सकते कथम तस्वीर ब्रह्म शर्दवाच्य आशंका महत्वादित कथम तस्वन ओंकार से ब्रह्मशब्दवाच्य तो ये आस प्रश्न आया ओंकार ब्रह्मशब्द वाच्य वाला कैसे हो सब्द का वाच्य कैसे होगा ये एक तो महत्व महान है वो कितने बार विचार से तप, तपाते तपाते निकला जितने महान वस्तु है वो ओंकार एकदृश प्रश्न हुआ तो उत्तर दिया तदा संगुना प्रवनाल इत्यादि जैसे नसों से जाल से पत्ता व्याप्त है इसी प्रकार ओंकार से सभी शब्द शब्द जगत व्याप्त है बात माने सर्व शब्द जगत दो है जगत दो भाग में है शब्द और अर्थ दो भाग होता है तो शब्द जगत व्याप्त है ठीक कहते हैं तत्र ब्रह्म शब्द प्रवृत्ति तंत्र तो में सोचाएंगे में तत्र माने ओंकार उस ओंकार में ब्रह्म शब्द की प्रवृत्ति है वही ब्रह्म है कहा तो एक हेतु देते हैं क्यों परमात्मा है ना प्रतीक ये दिया परमात्मा का प्रतीक है वो इसलिए उसको ब्रह्म का दिया जैसे शालिग्राम को हम भगवान बोलते हैं तो भगवान का प्रतीक है इसलिए भगवान बोलते हैं उसका इसलिए ब्रह्म ब्रह्म का प्रतीक होने से ब्रह्म शब्द की प्रवृत्ति हो गई ओंकार ओंकार अवय से अकार से अपनी सर्वाभाग व्याप्तिर अस्ती किमु वक्तव्य ओंकार सिद्ध मनवाना सुरक्षा धर्म उदाहरण कहते हैं देखो ओंकार में तीन वर्ण होते हैं आ, उ, म अल करके होता है ठीक है ओंकार का एक अवयव आकार है उस उसमें भी सारा शब्द जगत व्याप्त है हाँ। और फिर क्या कहना ओंकार में तो कहना ही क्या है जब उसके एक भाग में भी तीन भाग का एक भाग जो होगा एक अवय में भी सारा जगत शब्द जगत व्याप्त हो सकता है तो उस ओंकार की कहाँ तक कहें वैभिक न्याय से बोलते हैं ओंकार अवय आकारस्य अकारस्या ओमकार का एक अवय है आकार अकार अमा मिलके बनता है वो आकारस्य अकार सर्व बाग व्याप्ति सारे बाघ जगत व्याप्त है अस्थि बाघ व्याप्ति अस्ती किमु <coughs> वक्तव्य ओमकार फिर ओमकार के बारे में कहना ही क्या है जब उसके एक अवय के भी सारा भाग जगत व्याप्त हो रहा तो ओंकार के विषय में तो कहना ही क्या है कई बुद्धिकाय करके श्रुत्यंतर उदाहरण थी अन्य श्रुति होते हैं अकारो वय सर्वा बाक तो का एक अवय अकार वो संपूर्ण भाग जगत वही है उसे विवाद करता ओम इति सर्वं इत्यादि वाक्य आदि पदार्थ अकारो वय सर्वाक इत्यादि श्रुते में आदि शब्द दिया आदि से क्या लेना है ओम इतिदम सर्वम ये जो कुछ ओम ही है ऐसा श्रुति है कहीं इदम सर्वम ओम ये सब कुछ जो भी है ओम ही है ऐसा बोलती है ये वाक्य देने के लिए वहां अकार वही सर्वाभाग इति आदि श्रुति आदि इसने लगाया कहा ओंकार तो व्याप्त बाग जात न तर्वात्म आकाशादि परमात्मिकार पृथक एवं विद्यमानदी आशंका पूर्व पक्ष एक शंका करता है कि जगत दो प्रकार का जगत है एक शब्द जगत एक अर्थ जगत चलो ओम उम, ओंकार के अवयव आकार से ओंकार से व्याप्त हो गया शब्द जगत व्याप्त हो गया फिर भी तो पूरे के पूरे ओंकार एव इधम सर्वम तो नहीं होगा ना आधा जगत व्याप्त हुआ उसे अभी आधा जगत बाकी है ये शंका है ओंकार व्याप्त तत्व बाघ जात शब्द वर्ग जितने हैं वो ओंकार से व्याप्त होने पर भी ठीक है न तस््य फिर भी सर्वात्मत्व नहीं आएगा ओंकार में आधा तो अभी बाकी है अर्थ जगत बाकी है शब्द जगत व्याप्त होगा गया अकार हो गई सर्वाग शब्द तो आकार कह दिया ओमकार का अवय बोल दिया तो शब्द जगत व्याप्त तो होने पर भी नतस्या सर्वात्म फिर भी ओमकार सर्वरूप नहीं हो सकता क्यों आकाश आदि परमात्मा विकास दूसरा एक जगत बैठा हुआ आकाश आदि आकाश वायु तेज दल पृथ्वी पंचभूत बाकी है अर्थ जगत बाकी है आकाश आदि क्या है वो परमात्मा का विकार है वो है, तस्मात वा ये तस्मात आकाश सम्भूत आदि है परमात्मा तो, का विकार है वो तो न तस्य मैने ओंकार न सर्वात्म सर्वात्म सर्वो सर्वरूप नहीं हो सकता क्यों आकाश आदि परमात्मा विकार से पृथक विद्यमान अर्थ आकाश आदि जो परमात्मा का विकार है मान अर्थ जगत है वो तो अलग अलग रह गया ठीक है ओंकार से सभी शब्द रूपी जगत व्याप्त हो गया सारे शब्द जितने ओंकार है जैसे मिट्टी से घटा घटादी वस्तु व्याप्त होते हैं तो घटा आदि मिट्टी ही है ऐसा जाना जाता है ऐसा हो जाता है ठीक है फिर भी अर्थ जगत तो रह गया फिर सर्वात्म तो नहीं हुआ सर्वरूप नहीं हुआ ओंकार ये शंका आ गई इसके उत्तर में कहा परमात्मा विकार नाम रहे मात मातर परमात्मा का जो विकार है आकाश आदि जगत फल मान विवर्तक विकार है परिणामी विकार नहीं है विवर्त विकार है जैसे रज्जु का विकार सर्प माने विवर्त विकार परमात्मा का विकार जो आकर्षक जगत है नाम अधे मारे केवल शब्द ही है वो नहीं मिलता वाचारो मण विकार हो नामधे मृत्यु तो का इतने सत्यम इसी में आना है षष्ट अध्ययन आना है जो भी कार्य वर्ग जो बोलते हैं शब्द केवल शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं मिलता जिसको घट घट बोलते हैं घट नहीं मिलता विचार दृष्टि से पर मिट्टी मिलती है कारण सत्य होता है परमात्मा विकार नाम मातरम ये कहा परमात्मा का जो विकार है आकाश आदि जगत अर्थ, अर्थ जगत जो है वो परमात्मा में कल्पित है वो वो क्या है नाम मात्र है वस्तु नहीं, नहीं है जैसे मिट्टी में घट कल्पित है घट बोलते हैं घट नहीं होता मिट्टी होती है उसमें तंतु में वस्त्र कल्पित है तंतु लग विवर्त बिकार है वस्त्र परिणामी बिगार नहीं धागा बिगड़ करके तुम ये, ये बना यह नहीं है विवर्त है तो कारण मात्र ही होता है इसलिए ओंकार सर्व इत्यादि कहा ठीक कहते हैं सकलम अभिजगत परमात्मा विकारत्वात संपूर्ण जगत अर्थ जगत शब्द जगत।, जगत तो ओंकार से व्याप्त हो गया और शब्द जगत अर्थ जगत जितने भी सकलम अभिजगत संपूर्ण जगत परमात्मा विकारत्वाद परमात्मा का विकार होने से जैसे मिट्टी का विकार घटा दी मिट्टी ही होते हैं अतिरिक्त नहीं होते ठीक इसी प्रकार ये जगत परमात्मा विकारों से तद अतिरिक्क बनाती परमात्मा से भिन्न रूप से नहीं है जगत जैसे मिट्टी से भिन्न रूप से घटा दी नहीं होते उसी प्रकार परमात्मा से अतिरिक्त रूप से जगत नहीं हो सकता क्योंकि उसका विकार है विकार मानी परिणामी विकार नहीं परमात्मा बिगड़ करके जगत बना नहीं समझना विवर्त विकार हमारी दृष्टि बिगड़ गई वहां परमात्मा हम जगत मान हैं जैसे होती है रज्जु और हमारी दृष्टि बोलती है सर्प हमारी दृष्टि तो भ्रम है और वस्तु बिगड़ना नहीं होता विवर्तन परिणाम में वस्तु बिगड़ जाता है जैसे दूध का दही बनना विवर्तन में हमारी दृष्टि बिगड़ जाती है वस्तु नहीं बिगड़ता तो सकलम भी जगत परमात्मा पिकारत्व तद अतिरिगम ना संपूर्ण जगत परमात्मा का विकार होने से उस परमात्मा से अतिरिक्त रूप से जगत की सत्ता नहीं है इसलिए सच प्रकृतात ओंकारात् ना तिरच वो परमात्मा जो है स माने परमात्मा प्रकृत जो ओंकार है उससे भिन्न नहीं है सच माने वो परमात्मा प्रकृतात ओंकारात् ना तिरचते प्रकृत जो ओंकार है उससे अतिरिक्त नहीं होता परमात्मा ओंकार ही होता है बातच्यवाचक में अभेद कहा क्यों प्रश्नोपरिषद से समझना होगा ओंकार से भिन्न नहीं होता परमात्मा प्रश्नोपरिषद ने कहा है यह तद वही सत्य काम परम च अपरम च्रह्म ये ओंकार है वहां स्पष्ट बोल दिया है ये जो ओंकार है ना ये सत्यकाम त्रिपला ऋषि ने कहा सत्यकाम को कहा यही जो ओंकार है पर भी यही है अपर भी यही है ऐसा बताया ये तद वही सत्य कामा सत्यकाम यही ओंकार जो है परम च अपरम च ब्रह्म पर भी यही है अपर भी यही कौन यद ओंकार है जो ओंकार है ओंकार की महिमा प्रश्न परिषद में भी है छांतों के भी है मांडव के भी, भी, भी कहा नहीं है सर्वत्र ओंकार है ऐसी है। जो संपूर्ण जगत का बीज है वो शब्द जगत का बीज है वो ओंकार तस्मात युक्त ओंकार से सर्वात्म इसलिए क्या हो गया जब शब्द जगत व्याप्त है अर्थ जगत भी परमात्मा से भिन्न नहीं, भिन नहीं है परमात्मा ओंकार से भिन्न नहीं है इसलिए क्या हो गया युक्तम ओंकार से सर्वात्म ओंकार सर्वरूप सिद्ध हो गया है आगे टीका में कहते हैं ओंकार सर्वात्मकम ब्रह्मरूपम उपासिता ये ये विधान होगा विधि वाक्य ऐसा बन जाएगा गया ओंकार जो ब्रह्मरूप है सर्वरूप है ब्रह्मरूप है सर्वरूप है वो उपासना करी जाए उसकी ये वाक्य बन जाएगा ओमकार सर्वात्मकम ब्रह्मरूपम उपासिता ऐसी उपासना करे ओंकार जो सर्वरूप है ब्रह्मरूप है उसकी उपासना करे ऐसा निष्पन्न ऐसे वाक्य होगा निष्पन्न होगा यह कहा ओंकार सर्वात्मक ब्रह्मरूपम इति भाष्य विधि इति शब्द ऐसे विदि को देने के लिए भाष्य के अंत में अंतिम शब्द लगाया जाते है ओंकार जो इति शब्द लगाए भाष्य इसके लिए है विदि के समापन करने के लिए किमि ओंकार से लोकादि द्वारा निष्पत्ति रूच्य ओंकार की उत्पत्ति क्यों बताई पहले लोक के तपाया तीन वेद सहार में निकले फिर तीन वेद को तपाया फिर तीन व्याहतियां सार में निकली फिर उसको तपाया तब के निकल आया ऐसा क्यों कहा आ शंकार ओंकार से लोकादि द्वारा लोकादि के माध्यम से लोक वेद्याहती के माध्यम से कहा ओंकार की निष्पत्ति तो किम ओंकार से लोकादि द्वारा निष्पत्ति उच्यते क्यों ऐसा कहा जाता है तत्र कहा लोकादि निष्पादन कथनम ओंकार लोकादि के द्वारा निष्पन्न कहा किसके लिए ओमकार की प्रशंसा के लिए किसी महिमा है तीनों लोगों को मैं विचार किया उसका सार निकले तीन वेद फिर उसको भी तपाया विचार किया सार निकले तीन व्याहतियां फिर उसको भी विचार से तपाया तो सार निकला ओमकार उसकी स्तुति हो जाती है ये कहा और उपास करता स्तुति क्यों की जाती है ओंकार की स्तुति की यहां क्यों कहते उपासना के लिए जिसकी स्तुति होती है वो उपास्य होता है तो अर्थात उपास स्तुति जो की जाती है प्रशंसा क्यों किया जाता है उसकी उपासना करने के लिए प्रशंसनीय तो तो है अच्छी अच्छा है उसकी उपासना करनी चाहिए अर्थ आएगा अर्थात उपासना के लिए है क्यों यद स्तुत ऐसे नियम है जिसकी प्रशंसा की जाती है उसी की विधान होता है ओंकार की स्तुति की तो उसकी उपासना है इसके लिए ये ये ऐसी स्थिति होने से ऐसी लोक मर्यादा है जिसकी स्तुति की जाती है उसी का विधान होता है या ओंकार की स्तुति की उसी की उपासना का विधान करना उसकी उपासना करनी देता है तथा सिद्धम ओंकार उपासना अमृतम तो फलम विधि सब इसलिए यही सिद्ध हुआ ओंकार की उपासना करने से क्या होगा आगे जन्म मरण का अभाव हो जाएगा अमृतत्व फल होगा अमरत्व फल होगा ये सिद्ध होगा ब्रह्मशास्त्रों अमृतत्व में पूर्व मंत्र के अंतिम में था यहां आकर के सिद्ध होगा ओंकार की उपासना करने से अमृतत्व की प्राप्ति होगी यही होगा तथा चिद्धम ओंकार उपासन अमृतत्व तो फलम यदि भक्तों की दिशा कहा ओंकार की जो उपासना है वह अमृतत्व तो फल वाला है कोई लोकादि फल वाला नहीं लोक लो, लो मिलना नहीं उनका उपासना से अमरत्व की प्राप्ति होगी तो इसलिए इति शब्द लगा दिया अंतिम ने इस प्रकार तेईसवा खंड पूरा हो जाता है आगे एक खंड है चौबीसवा खंड चतुर्भीक्ष खंड वाला है द्वितीय अध्याय आगे कहते हैं टीका मैं बोलते हैं आगे प्रासंगिक्वा प्रकृतम अनुसार अं� देते ये जो त्रयोग धर्मस्क आदि ये दो मंत्र जो आए थे अभी त्रयोधर्मस्क आदि ये जो आए थे एक प्रासंगिक था क्या चल रहा था कर्मांगण अबबद्ध अब तो उपासना चल रही थी कर्म करते समय में मान उदगीतादि का गान होना उसमें ओंकार ओंकार उदगीतम उपासित इत्यादि का ओंकार एवं उदगीतम उपासित यहां से पारक प्रम्भ था ये प्रसंग में आ गया था त्रयो धर्मस्कंदा आदि ओमकार महमा गाई गई प्रासंग में, में तो प्रा, प्रसंग को छोड़कर के मुख्य आपने उसमें जाते हैं फिर यज्ञ यज्ञ के विषय में जाते हैं पहले भी यज्ञ की चर्चा चल रही थी फिर यज्ञ के विषय में जाते हैं प्रासंग में हित्व प्रकृतम अनुसंधत कहा प्रासंगिक को परित्याग करके प्रसंग में था त्रय से लेकर ये जो मंत्र कर रहे थे मान तेसवें खंड प्रासंगिक था इसको छोड़ करके और प्रकृत प्रकरण में जाते हैं क्या प्रकरण है तो भाष्य में कहा शाम उपासना प्रसंग है शाम की उपासना शाम की उपासना का प्रसंग चल रहा था कर्म गुण भूत कर्म वो शाम का उपासना कहाँ किया जाता है ज्योतिषोमादि कर्म करते समय कर्मांक अभब्ध उपासना चल रही थी स्वतंत्र उपासना नहीं थी अभी तक ये चल रहा था तो शाम उपासना प्रसंग शाम की उपासना के प्रसंग से हिंकारा आदि आदि करके कहा था शाम उपासना पंच विदशाम सप्तान की उपासना बताई गई थी हिंकार प्रस्ताव उद्गी प्रतिहार विधान इत्यादि करके कहा था आदि और उपद्रव लगा करके सात हो गए थे शाम उपासना प्रसंग किन्तु तो स्वतंत्र उपासना नहीं थे वो ज्योतिषोमादि कर्म करते समय में वो उपासना करने थी और उसके फिर अवैध रूप में ओंकार की उपासना आया था ये कहना चाहते हैं शाम उपासना प्रसंग है न कर्म गुणभूतत्व कर्म के अंग बने हुए हैं शाम उपासना स्वतंत्र उपासना नहीं थे कर्म का गुण बने अंग बने हुए थे शाम उपासना उस वहां से निकल करके ओंकार परमात्म प्रतीक अमृतत्व हेतु कृत्य वो शाम उपासना का तत्त्व फल बताया था उसको पशु मिलेगा ये मिलेगा वो मिलेगा लौकिक फल बता दिया था उससे हट करके शाम उपासना से हटकर ओंकार की उपासना परमात्मा का प्रतीक होने से अमृतत्व हेतु अमरत्व की प्राप्ति होने से ओंकार की उपासना बताई वही कृत्य उसके सम्मान करके उसके ओमकार की स्तुति करके फिर प्रकृत जो यज्ञांग भूतानी शाम होम मंत्र उत्थान आनी फिर प्रकृत में क्या है वह शाम के अंक यज्ञ के अंग भूत जितने भी हैं यज्ञ के अंग बनने वाले शाम का श्यामेद का उच्चारण करना होम मंत्र होम करना होम होम कर, मंत्र बोलना और उत्थान करना इत्यादि तीन तीन आएंगे यहां इसको उपदेश करने के लिए कहते हैं ये कहना चाहते हैं देखो तीन तीन बार संध्या होती है हमारे यहां प्रातः संध्या मध्यान्हध्या सैन संध्या तो तीन बार वेद पाठ करना होगा अनुवाग का पाठ करना होगा ऐसी स्थिति आती है उस स्थिति यहां पर क्या करते हैं प्रातः जो होगा ालीन जो एक किया जाता है मध्यान्हकालीन एक होता है सायकालीन यज्ञ होता है वैदिक सनातन धर्म का ऐसा नियम है तो प्रातकालीन यज्ञ जो होगा वसु के अधीन होता है और मध्यान्हकालीन यज्ञ जो होगा रुद्र के अधीन होता है और सायकालीन यज्ञ जो होगा आदित्य के अधीन होता है तो यजमान जो यज्ञ करता है वो उनके अधीन में है वसु रुद्र आदित्य के अधीन में है सारे प्रातकालीन यज्ञ वसु के अधीन है और मध्यान्ह ने देखिए रुद्र का दिन है और सायकाल करेगा वो आदित्य का दिन है यजमान को क्या मिलेगा एक एक फल नहीं मिलने वाला है ये प्रश्न उठेगा यहाँ तो क्या करना रहा स्थिति में तो यजमान यहाँ पर शाम का गान करेगा होम होम करेगा उत्थान करेगा वहां से इत्यादि करने से वे अपने अपने माने अधिकार के एक एक फल इसको दे देता यजमान को मिल जाता है इसलिए यजमान को इनको खुशी का कर, खुश कराने के लिए साम ओम मंत्र का उत्थान करना है ये प्रसन्न आ रहा है एक आना चाहते हैं मंत्र है ब्रह्मवादि वी यदशूना प्रातःवनमुद्राण मध्यंतिनम शवनम आदिना च विश्वा चेवा तृतीय शवनम ब्रह्मवादि वदंती यशूनाम प्रातसवनम्राण मध्यंतिनम सवनम आदिना च विश्वाच देवा तृतीय शवनम ब्रह्मवादिदी जो वेदवादी लोग हैं ब्रह्मवादी मने वेदवादी ब्रह्मशब जाता कोई कहीं वेद भी आता है ब्रह्म का कभी कोई माया प्रकृति भी है मम योग ब्रह्म तस्म गर्भम प्रभा में हम गीता के चतुर्थ से हम जो ब्रह्म शब्द आया प्रकृति के लिए वह ब्रह्म शब्द का था वेद ब्रह्म शब्द का था माया तो भी है कहीं कहीं अब ब्रह्म माने निर्गुण निराकार तत्व भी ब्रह्म है प्रसंग के आधार पर अर्थ करना होगा यहाँ ब्रह्मवादी लोग तो वजन माने वेदवादी जो है वैदिक लोग बोलते हैं यहाँ ब्रह्म का अर्थ वेद वैदिक लोग जो वेद को जान्य वेद की ज्ञाता है वो लोग कहते हैं ब्रह्मवादी नो बदलती ब्रह्मवादी लोग कहते हैं क्या कहते हैं यद वसुनाम प्रात सवनम प्रात सवन बसुओं का अधिकार में होता है माने प्रात यज्ञ सनातन धर्मावलम्बी कोई त्रिकाल संध्या बोलते हैं ना त्रिकाल यज्ञ भी है प्रातज्ञ मध्यान्ह यज्ञ साई ऐसा होगा तो यद वसुनाम प्रात सवनम प्रात सवन सवन करते यज्ञ यज्ञ है कोई प्रातयज्ञ जो होगा बसुओं के अधिकार में और रुद्रा रुद्रमा सवर और मध्यान्हीन जो यज्ञ होगा वो रुद्रों का अधिकार में है और आदित्याम च विश्वेश देवाना तृतीय सवरण और आदित्य और विश्वदेव संपूर्ण देव के अधिकार में है तृतीय सवर है साय यज्ञ ऐसी स्थिति है ऐसा होगा अब यजमान ये करेगा प्रातः क्रिया बसुओं को मिल गया फल उसके अधिकार में है वो मध्यान में करता, करता है तो रुद्रो के अधिकार में है साय काल में यह करता है तो आदित्य और विष्णुदेव को फल मिल जाता है उनके अधिकार में है यजमान को क्या मिलेगा एक एक एक करने से क्या मिलेगा प्रश्न उठेगा उसका उत्तर देना चाहते हैं उन्हीं को खुश कराएगा हाँ शाम दान करके होम करके और उत्थान करके उनको खुश कराएगा वो उनका अधिकार का बल यजमान को मिल जाता है इसके लिए करना होता है ये बोलने के लिए अच्छा भाषा में कहते हैं ब्रह्मवादी नो बदंती जो वेदवादी लोग हैं ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद क्योंकि ब्रह्म शब्द थान, थान पर भिन्न भिन्न अर्थ होता है जैसे आत्मा शब्द कभी कभी शरीर के लिए आत्मा शब्दों का प्रयोग होता है आत्मा वही जाए ते पुत्र ऐसा आया आत्मा मतलब ये शरीर ही पुत्र रूप में पैदा होता है, हो है। तो ब्रह्मवादी में बदंती ब्रह्मवादी मतलब वेदवादी या ब्रह्म शब्द वेद वेद के ज्ञाता जो होते हैं वैदिक लोग बोलते हैं कहते हैं यद प्रातःसवनम प्रसिद्धम तद्दोषण प्रसिद्ध है प्रात सवन वैदिक सनातन धर्मावल में तीन सवन होता है तीन यज्ञ होता है प्रातः यज्ञ मध्यम यज्ञ सां यज्ञ जैसे त्रिसंध्या अब तो नाम ही नाम रह गया करते कोई नहीं त्रिसंध्या भी नहीं, नहीं, नहीं। है तीन यज्ञ भी है यद प्रात सवनम प्रसिद्धम तद्दोषण जो प्रात सवन है सवन माने यज्ञ वो तो प्रसिद्ध प्रात सवन है वो वसु होता पशु के अधिकार में है वो यजमान को नहीं मिल जाए प्रात का फल नहीं मिलेगा ये क्या करेगा यजमान और उनके अधिकार में है इसी प्रकार तय प्रात सवन संबद्धों अयम लोक वशीकृत सवन से आने जाते हैं इसका फल होगा प्रातःवन का फल इस श्लोक को जीतना मध्यान्ह सवन का फल अंतरिक्ष को जीतना और सायम सवन का फल होगा स्वर्ग को जीतना तीन ही लोग हैं भूर्गोस अंतरिक्ष भूर्गोत्सों को जीतना है किंतु तो? वो प्रात सबन के जो करता है यजमान तो ये क्या करेगा किंतु बसुओं के अधिकार में है Cry, वो कई वो बसुओं के द्वारा जो अष्ट वसु है उनके द्वारा प्रात सभन संबंधो अयम लोग उनके द्वारा प्रात सबन से संबंधित ये जो लोग है पृथ्वीलोक भू भूलोक है वसीकृता अधिक उनके द्वारा अधिकार उनके अधिकार में सवे ने शाह अपने अधिन कर रखा है बसुओं तो ने अधिकार कर रखा है इस लोक को प्रातः प्रातः सवन के जो मालिक है स्वामी लोग हैं उन्होंने अपने अधीन करके रखा हुआ है यजमान प्रातः सबन तो ये क्या तो करेगा यजमान तो फल मिलना ही नहीं है उनके अधिकार में है और उनके अधिकार का फल को कैसे लेगा उनको खुश कराना पड़ेगा आगे साम मंत्र करना होम करना उत्थान करना इत्यादि बात आएगा तथा उसी प्रकार रुद्रेर माध्यम दिन सवरेर अंतरिक्षों पर रुद्र होते हैं माध्यान दिन सब उनके ईशान स्वामी लोग होते हैं वो माने मध्यान्ह होता है यजमान करेगा किन्तु रुद्रों के अधिकार में होते फल उनके अधिकार में तथा रुद्र ही रुद्रों के द्वारा माध्यान दिन सब शान माने मान मध्यान्हीन जो यज्ञ होता है उसके यज्ञ के ईश्वर लोग हैं स्वामी हैं वो रुद्र लोग उनके द्वारा अंतरिक्ष लोग वसीकृत हैं उन्होंने अपने अधिन का व्यक्तार अंतरिक्ष तीन ही लोग हैं भूर्भवस्तु आदित्य और आदित्य और विश्वदेव इनके द्वारा विश्वदेव आदित्य और विश्वदेव यानी सर्वदेव इनके द्वारा तृतीय सवन ऐसा आ रही ये सायं यज्ञ सा... के स्वामी होते हैं उनके द्वारा तृतीय लोगों बस तृतीय लोग स्वर्ग लोग बस अधिन है उनके अधिन है यजमान अन्य परिचित होने अब यजमान यज्ञ कर रहा है प्रात सवन भी यजमान ने किया मध्यान्ह भी इसने किया सायं सवन भी करता है किंतु तो शेष लोग मिलता नहीं तीन ही लोग हैं तीनों लोगों के स्वामी अलग अलग हो गए प्रातः के स्वामी है बसु और मध्यान्ह के रुद्र और साय सबंध के आदित्य है बसु रुद्र आदित्य अधीन हो गए लोग तीनों लोग अतिरिक्त लोग कोई बचा नहीं यजमान यह यदि कर रहा है उसमें फल नहीं है ये स्थिति आ गई यजमान से लोगों अन्य परिशिष्ट नदित थे इस प्रकार यजमान के लिए अन्य शेष लोग नहीं है तीन ही लोग हैं उन तीन गो द्वारा अधिन में है तीन अधीन में है यजमान को क्या होगा प्रश्न उठेगा आगे उपाय होगा उनको खुश कराना पड़ेगा तो फिर वो अपने अधीन के लोग इनको देंगे यजमान को मिल जाएगा उनको खुश कराने के लिए साम गान करना होगा हवन करना होगा फिर उत्थान करना होगा तीन काम बताए बताएंगे हम उनको खुश कराने के लिए ये कहना है टीका हमें कहते हैं च विद्त चैज्ञांग भूत के के साम तोसन वचना ओंकार तद्गुण से परमूल प्राप्त ततस्त व्यावर्त ब्रम प्रतीकल्यूते तमें महीीकृत प्रस्तुत साज्ञान विधान उत्तरवाक्यमिखी पूर्व में पंच विद सा सप्त विदा लोकेश पंचव्य पृथ्वी हमारे अग्नि प्रस्ताव इत्यादि था पंचविधम सत्य विधम यज्ञांग अंग में थे शाम स्वतंत्र साम उपासना नहीं थी पूर्व के शाम उपासना स्वतंत्र नहीं थे कर्मांग अभबद्ध उपासना चल रही थी स्वतंत्र उपासना नहीं थे कर्म हो रहा है यज्ञ हो रहा है ज्योतिष को मदि यज्ञ हो रहा है उस काल में पंचविध शाम सप्तान होता था पंचविधम सत्यविधम अंग बने हुए जो शाम है स्वतंत्र उपासना नहीं ऐसा शाम थच, शाम है तस्य तस्वीर यज्ञ के अंग भूत शाम के उपासना के कथन हुआ है पूर्व में इसलिए ओंकार से तरुगुण से और वो शाम के भी अंग है ओंकार यज्ञ के अंग हो गए शाम पंचमें दशाम सप्तम और उसके भी शाम के भी अंग होता है ओंकार इसलिए सूत्रांधे को कर्मृत्य बात है इसलिए जब साम ही यज्ञ के अंग हो गए कर्म के अंग हो गए तो ओंकार तो कर्म का अंदर स्वतंत्र वही आएगा इसलिए तथा स्तंभ इसलिए उसको अलग करके स्वतंत्र दिखाने के लिए ओंकार को स्वतंत्र दिखाने के लिए ब्रह्म प्रतीक तत्व ब्रह्म का प्रतीक होने से ओंकार ब्रह्म का प्रतीक है इसलिए कैबल्य हेतु किया वो केवल आत्मभाव में पहुंचाने का कारण है वो कैबल्य मान केवल स्वभाव है कैबल्य अकेला हो जाना अभी तो हमारे बहुत के साथ हम हैं बहुत है हमारे पास हम अकेले नहीं अभी आज ज्ञानिया है पांच कर्मेन्द्रिया हैं पंच प्राण है मन गुद्धि चित्त अहंकार पंचभूत पड़े हुए हैं बहुत कुछ है यहाँ अब काम क्रोध वो वो न जाने क्या क्या बैठे हैं अकेले नहीं है अकेला उन्हें तुर अवस्था में पहुंच जाना जागृत स्वप्न सुश्रुष्टि में अकेला नहीं होता देखते यहाँ तो बहुत कुछ तो ब्रह्म प्रतीक होने से ब्रह्म का प्रति होने से कैवल हेतु तेना आत्म भाव में पहुंचाने वाला है ब्रह्म भाव में पहुंचाने वाला होने से उसके कारण होने से तमेव वही कृत उसी ओंकार की प्रशंसा करके प्रस्तुत एक भूत विज्ञान विधान्थम प्रस्तुत अंगभूत सामाधिक विज्ञान का यह विधान करना है इसलिए उत्तर वाक्य उतर आज के इसके लिए कहना चाहते हैं साम होम मंत्र उत्थानम सामाधि ज्ञान शाम मंत्र होम का उत्थान या बताएंगे शाम जान करने को बताएंगे होम करने को बताएंगे मंत्र के द्वारा उत्थान बताएंगे ऐसा ऐसा <coughs> बाकी आएगा सामाधि विज्ञान से किसलिए सामाधि को जानना होगा एक एक करने वाले को शाम का शाम किस शाम का वहां उच्चारण करना जानना होगा किस मंत्र से हवन करना जानना होगा उत्थान किस मंत्र से करना जानना होगा ऐसा विधान करके तथा अप्रज्ञानिक दोष अगर नहीं जानता हो तो फल नहीं मिलेगा उसको यजमान यज्ञ कर रहा है वसु आदि के अधीन में लोग पड़े हुए हैं तो अगर शाम होम मंत्र आदि जानता है तो उसके द्वारा उन देवताओं को खुश करा करके उनके अधीन के लोग को अपने फल लेगा वो यदि नहीं जानता हो तो फल नहीं मिलेगा तद अभिज्ञा ने दोष शाम मंत्र होम आदि का यदि विज्ञान नहीं है उसका उस स्थिति में दोष बताएंगे फल नहीं मिलेगा यज्ञ करेगा फल नहीं मिलेगा ये बताना चाहिए एक नंबर टिप्पणी में कहा साम मंत्र होम उत्थान सा, सामाधि इतनी टिप्पणी में आगे जो तो सामाधि विज्ञान विधि का ही टिप्पणी है साम मंत्र होम इत्यादि ऐसा प्रतीत होता है इसलिए कहा ब्रह्मवादी लोग बदंती इत्यादि बता दिया जो प्रात सवन बसुओं के अधीन है मध्यान सवन रुद्र के अधीन है और साय सवन आदि इत्यादि के अधिन है यजमान के लिए कोई लोग है नहीं तीन ही लोग है तीन लोग उनके अधिन हो गया ये करेगा उनके आदि में लोग है फल नहीं मिला तो क्या होगा ये प्रश्न है तेसाम तेषा प्रात सबानी यजमान से कहानी ठीक है वसु प्रात सवन के ईशान होंगे स्वामी होंगे ईशान माने स्वामी प्रात एक के स्वामी होने पर भी यजमान को क्या हानि होगी प्रश्न आया तो कहा तरष प्रात संबंध सवन संबद्ध एवं लोगों को सिद्ध था सबन ईशान प्रातःक्य के जो ईशान स्वामी लोग हैं वसु लोग द्वारा प्रातःवन संबद्ध ये जो लोक है ये लोग बसीकृत अधीन करके बैठता है बैठे हैं वो लोग यजमान को फल नहीं दिला इस यथा पृथ्वीलोको बसु भी जैसे बसुओं के अधिकार में है पृथ्वी पृथ्वीलोक तथा उसी प्रकार यदि याद तथा उसी प्रकार रुद्र ही माध्यम सवन के स्वामी रुद्र होते हैं अंतरिक्ष लोग उनके अधिन में है अंतरिक्ष लोग बसीकृत तो पूर्व न रुद्रों के द्वारा अंतरिक्ष लोग बसीकृत अधीन किया हुआ है तृतीय लोग को दो लोक है दो लोक का लोक कौन है दो लोग स्वर्ग आदित्य और विष्णेव के अधीन है वस्तु तत्त देवता राम तत्त लोक वसी का रहा ठीक है उन्होंने देवताओं के अधिकार में वो वो लोग हो गए वसुओं के लोक में बसुओं के अधिकार में ये लोग हो गया और रुद्रो के अधिकार में अंतरिक्ष हो गया मान लेते हैं और आदित्य और विष्णेव के अधिकार में स्वर्ग हो तत्त लोग बस तथा भी की बात फिर यजमान को लोकी होने में लोक वाले को लोकी बोलते हैं लोकवासी स्थिति लोकी लोकवाला होने में क्या आया प्रश्न आया तो इति यजमान से लोगों अन्य परिशिष्टो नवित्ञी तीन ही तो लोक आए यजमान के लिए अतिरिक्त लोग आए नहीं यज्ञ ये कर रहा है तीनों यज्ञ करेगा प्राप्त मध्यान्हवर्ण मान्यज्ञ इसके लिए कोई फल ही नहीं क्या होगा स्थिति में इसके लिए जिनके अधिकार में लोग हैं उनको संतुष्टि करनी पड़ेगी साम गान के द्वारा और होम के द्वारा उत्थान के द्वारा ये तीन काम ये का है ये बताया समय हो गया है यही रखते हैं ओमा क्या पा प्राण चु स्रोत्रह इंद्रिया चर्वाण सर्व ब्रह्मषदम ब्रह्म ब्रह्म निराकर निराकरणस्व निराकरणस्तुआत्मन विदते यषत्सुर्मास्ते महिषंत ये ओम शांति शां